गीता तत्व चिंतन ज्ञान प्राप्ति के उपाय इसलिए हमने कहा कि श्रद्धा गुरु और उनके वचन दोनों पर होनी चाहिए तभी साधना की प्रेरणा मिलती है जिस व्यक्ति में गुरु और उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा है वह श्रद्धावान कहलाता है पर मात्र श्रद्धावान होने से ही काम नहीं बनता व्यक्ति को तत्पर लगनशील भी होना चाहिए साधना के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए श्रद्धा के बावजूद यदि उन उसमें साधना के प्रति तत्परता न हो तो सिद्धि दूर ही रहेगी कुछ साधक श्रद्धावान तो होते हैं पर उनमें साधना के लिए उत्साह नहीं होता वे आलसी और प्रमादी होते हैं श्री रामकृष्ण अपने पास रहने वाले युवक साधकों को ब्राह्मण मुहूर्त में ही उठा देते थे और रात में उन्हें भोजन अल्प मात्रा में करने के लिए कहते थे जिससे वे साधना के लिए समय पर उठ सके उन्होंने अपने अंतरंग युवक शिष्यों को इसी प्रकार साधना के लिए तत्पर बनाया था ठीक है व्यक्ति में श्रद्धा है और तत्परता भी पर यदि उसकी इंद्रियां वश में न हो तब भी वह लक्ष्य से दूर ही रहेगा इंद्रियों का असंयम मनुष्य को विषयों में फंसा देता है जिससे उसकी साधना की तत्परता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है साधना का तात्पर्य है अंतर्मुखीनता का अभ्यास जबकि इंद्रिय भोग मनुष्य को बहिर्मुखी बनाते हैं इसलिए अंतरंग साधन के तीसरे चरण के रूप में कहा विजित इंद्रिय साधक को संयमी होना चाहिए उसे अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए इंद्रिय भोग घड़े के छेद के समान है जो घड़े को नहीं भरने देते चाहे कितना भी पानी उसमें क्यों न भरा जाए इसी प्रकार हमें हम भले ही बहुत श्रद्धा हो और साधना के लिए लगन भी बहुत हो पर यदि हम में इंद्रिय निग्रह न हो तो साधना का सारा जलवा जाएगा पर जब ये तीनों अंतरंग साधन मनुष्य के जीवन में इकट्ठे होते हैं तब वह ज्ञान लाभ करने में अवश्य समर्थ होता है प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ज्ञान लाभ की कोई अवधि भी है उत्तर है कि श्रद्धा तत्परता और इंद्रिय निग्रह ही की मात्रा पर ही उसकी अवधि निर्भर करती है अड़तालीसवें अड़तीसवें श्लोक में तत्कालीन विन्दति उन ज्ञान को समय आने पर पा लेता है जो कहा है उसके विवेचन में हमने कहा था कि ज्ञान प्राप्ति में काल का गणित नहीं चलता वह तो साधक की साधना की तीव्रता पर निर्भर रहती है पतंजलि मुनि अपने योग सूत्र में लिखते हैं तीब्र संवेगा आसन्न मृदु मध्याधि मध्याधिमात्र तथोपि विशेष अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है उन्हें शीघ्र सिद्धि मिल जाती है साधन की हल्की मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति में श्रद्धा लगन और इंद्रिय निग्रह तीव्र मात्रा में है तो वह अविलंब ज्ञान लाभ करने में समर्थ होगा उनतालीसवें श्लोक के उत्तरार्थ में ज्ञान लाभ का फल बताते हुए कहते हैं कि वह तत्काल परम शांति को मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा परम शांति का ज्ञान लाभ का फल भी है और कसौटी भी कोई यदि परखना चाहे कि उसे सही सही ज्ञान लाभ हुआ है या नहीं तो बस देखे कि उसका चित्त प्रशांत हुआ है या नहीं चित्त का छोप वासना कामना से होता है और वासना कामना अज्ञान से उपजती है अतः करण में ज्ञान के आने पर वासना कामना दूर होती है और चित्त शांत हो जाता है इसीलिए हमने परम शांति को ज्ञान लाभ की कसौटी कहा है शांति के लिए पर पराम विशेषण देकर यह सूचित किया कि यह आने जाने वाली शांति नहीं है सामान्यतः आज हम जिस शांति का अनुभव करते हैं वह क्षणिक होती है पर ज्ञान लाभ से मिली शांति कभी चलायमान नहीं होती अचिरेण कहकर यह सूचित किया कि ज्ञान लाभ और परम शांति की प्राप्ति के बीच काल का अंतर नहीं है हजार साल के अंधेरे कमरे में दिया जलाने से जैसे अंधकार तत्काल दूर हो जाता है वैसे ही ज्ञान लाभ से अंतकरण तत्काल परम शांति का उपभोग करने लगता है यही ज्ञान की महत्ता है चालीसवें श्लोक में ज्ञान और श्रद्धा के नहीं रहने का फल बताते हैं उनतालीसवें श्लोक में ज्ञान का फल बतलाते हुए ज्ञान का महत्व प्रदर्शित किया अब यहाँ चालीसवें श्लोक में ज्ञान के अभाव का फल बताते हुए भी ज्ञान का ही महत्व प्रकारांतर से रख रहे हैं कहते हैं कि अज्ञ और श्रद्धा रहित व्यक्ति संशय का शिकार हो परमार्थ के पथ से भ्रष्ट हो जाता है अज्ञ वह है जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है इसलिए जो एवं विध विवेक ज्ञान से रहित होने के कारण कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता अश्रद्धाना हो अश्रद्धारहित वह है जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में महापुराणों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है संशयात्मा वह है जो ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता तथा हर विषय में संशय युक्त बना रहता है